ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय उनतीस साधना की प्रतिक्रियाएं, आध्यात्मिक जीवन एक बाधा दौड़ एक भारतीय कहावत है श्रेयांशी बहुविज्ञानी श्रेय मार्ग में बहुत बाधाएं होती है यह बात आध्यात्मिक जीवन में और भी सत्य है आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने के तत्काल बाद साधक जिस अत्यंत कष्टपद ब्रात का अनुभव करता है वह यह है कि उसका पथ बाधाओं और कठिनाइयों से भरा है तथा उस पर चलने का अर्थ है काफी मात्रा में दुख भोगना उसने सांसारिक जीवन से मुंह मोड़कर इस आशा से प्रार्थना और ध्यान के जीवन को स्वीकार किया था कि उसे परम शांति और पूर्णता प्राप्त होगी उसने ध्यान के आनंद तथा भगवत दर्शन के आनंद के बारे में पढ़ा था जिसके संसार के धर्मों के महान संतों ने संभवतः उपलब्ध की थी लेकिन जब वह उनकी तरह लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने का प्रयत्न करता है तो ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाता है पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है साधक को ध्यान और जप में आनंद भी आता है लेकिन इसके बाद प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। जो लोग दिन भर में केवल कुछ मिनटों के लिए ही ध्यान करते हैं उन्हें इन प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं होता लेकिन जो निष्ठावान साधक लंबे समय तक ध्यान जप और प्रार्थना करते हैं उन्हें आंतरिक और बाह्य बाधाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है ध्यान करना मन को मथने के समान है जब हम अंतर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अचेतन मन की गहराइयों को उद्वेलित कर देते हैं ध्यान किए बिना हमें अचेतन मन के अस्तित्व का भान तक नहीं होता जब हम उसका नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं तो वह विद्रोह कर उठता है और मन में विक्षेप पैदा करता है ये आंतरिक विक्षेप हमारे कर्मों तथा दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं जो पुनः जिस समाज में हम जी रहे हैं उसकी प्रतिक्रियाएं पैदा करते हैं इन सभी आंतरिक और बाह्य प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप साधक को शीघ्र यह ज्ञात हो जाता है कि ध्यान निष्ठ जीवन फूलों की सेज नहीं है कई बार उसे महसूस होता है कि आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने से पूर्व ही वह अधिक सुखी था बहुत से लोग इतने हताश हो जाते हैं कि वे साधना बंद कर देते हैं कुछ उसे यंत्रवत कर्तव्य के बोझ से करते रहते हैं केवल कुछ बिरले ही महान लगन और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन का सचेतन रूप से निर्माण करना अत्यंत कठिन कार्य है अंदर और बाहर तूफान उठते रहते हैं और इन दोनों का सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए तभी आध्यात्मिक जीवन का निर्माण संभव हो सकता है साधना के दौरान तुम सभी को बहुत कठिन समय से गुजरना होगा और कुछ लोग राह के किनारे गिर जाएंगे और पीछे छोड़ दिए जाएंगे यहाँ तक कि कुछ समय के लिए तुम्हारी कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी तुम्हारे मित्रों और संबंधियों की विपरीत प्रतिक्रियाओं के रूप में बाह्य बाधाओं की भी वृद्धि होगी कभी कभी देह भी हर संभव प्रकार से विद्रोह करने लगती है मन तनावपूर्ण और विद्रोही हो जाता है स्नायु अति संवेदनशील हो जाते हैं पुरानी वृत्तियाँ पुरानी स्मृतियाँ और इच्छाएँ और अधिक बलवती होकर स्थूल स्तर पर अभिव्यक्त होना चाहती है यदि हम आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें इन सभी परीक्षाओं से दीर्घकालीन कठिन अनिश्चितता से तथा जब तक उन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक हमारी वासनाओं और इच्छाओं के साथ भयानक संघर्ष से गुजरना होगा जीवन एक बाधा दौड़ सा प्रतीत होता है अनंत बाधाओं को पार करना पड़ता है और लंबे समय तक हमें चयन नहीं मिलता जो कोई साधन पथ का ईमानदारी और पवित्रता से अनुसरण करता है उसे इन सभी बातों का अनुभव होगा प्रतिक्रियाओं का स्वरूप शंकराचार्य द्वारा रचित छोटे से ग्रंथ अपरोक्षानुभूति में साधना के दौरान आने वाली बाधाओं की निम्न सूची दी गई है समाधि का अभ्यास करते समय कई बाधाएँ बलात् उपस्थित होती हैं यह यथा अनुसंधान राहित्य आलस्य भोग लालता लय या निद्रा तम इत्यादि, ब्रह्मविद को धीरे धीरे इन विघ्नों को त्यागना चाहिए पतंजलि अपने योग सूत्रों में ऐसी ही एक सूची प्रदान करते हैं व्याधि तान या मानसिक जड़ता संशय प्रमाद आलस्य विषय भोग से अविरति भ्रांति दर्शन एकाग्रता की अनुपलब्धि स्थिति विशेष में अवस्थित न हो पाना ये चित्त के विक्षेप या बाधाएँ हैं जब हम इन बाधाओं की सूची का अवलोकन करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है और वह यह कि ये सारी बाधाएँ हमारे द्वारा ही निर्मित है ये हमारे भीतर ही पैदा होती है और इनके लिए किसी दूसरे को दोष देने से कोई लाभ नहीं है ये साधना के विभिन्न कालों में पैदा होती है कभी ऐसा होता है कि वर्षों के दीर्घ आध्यात्मिक संघर्ष के बाद हमें कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती है वह प्रायः एक अस्थायी आंतरिक ज्योति की झलक मात्र होती है उस समय बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है और अपने मन को और अधिक शुद्ध करने की अब आवश्यकता नहीं है यह बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है जैसा कि उन्हें शीघ्र ही पता चल जाता है जब तक मन के कोनों और दरारों में जमी गर्द और मैल दूर नहीं की जाती तब तक वस्तुता हमारी समस्या सुलझ नहीं सकती यदि दरवाजे के एक छिद्र से कुछ प्रकाश कमरे में आए लेकिन सारा कमरा अंधकार युक्त और गंदा पड़ा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा यदि थोड़ा सा प्रकाश मन में आए और उसमें पड़ी सारी गंदगी और कचरा कुछ समय के लिए किसी सुदूर अंधेरे कोने में भर दिया जाए तो यह वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कहला सकता ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस तरह की झलक के पहले जैसा था वैसा ही बना रहता है कोरे सिद्धांत और दार्शनिक मतवाद चाहे वे कितने ही सुंदर हो, हमें किसी तरह की भी सहायता नहीं पहुंचा सकते महत्वपूर्ण बात है उन्हें व्यवहार में वासनाओं का उदास्तीकरण करना और मन के अंधकार में कोनों में छुपी गंदगी को दूर करना चित्रवृत्तियों का पूर्ण निरोध हमारी तात्कालिक समस्या नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं सभी चित्रवृत्तियों को शांत कर मन को खाली करने के प्रयत्न से प्रारंभिक साधक को स्वतः प्रेरित निद्रा आ जाएगी किसी प्रकार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जो लोग सभी चित्रवृत्तियों को अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में ही निरुद्ध करने की बात करते हैं वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं प्रतिक्रियाओं के कारण आध्यात्मिक जीवन की अनेक बाधाएं हमारे लापरवाह जीवन का परिणाम है ऐसे लोग भी हैं जो ध्यान का अभ्यास करते हैं और साथ ही अत्यधिक भोजन अत्यधिक निद्रा अत्यधिक अथवा अर्थहीन अव्यवस्थित कर्म अत्यधिक और व्यर्थ की बकवास इत्यादि में लगे रहते हैं अव्यवस्थित तथा गैर जिम्मेदारी से जिया गया जीवन आध्यात्मिक जीवन के साथ मेल नहीं खा सकता जो लोग एक सुनियोजित जीवन प्रणाली तथा नियमित आदतों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए आध्यात्मिक जीवन असंभव है इन सबके अतिरिक्त साधना के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं का सबसे सामान्य कारण अपर्याप्त मानसिक पवित्रता है ध्याननिष्ठ जीवन अंगीकार करने वाले अधिकांश लोग उसके नैतिक पक्ष को गहराई से नहीं लेते वे ध्यान करने के लिए इतने व्यग्र रहते हैं कि वे नैतिक अनुशासन के अरुचिकर और कष्ट साध्य विस्तार को एक ओर छोड़ देने का प्रयत्न करते हैं यह बात आज के युग में और भी सत्य है जब लोगों को आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर पक्ष विषय पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं ध्यान आध्यात्मिक जागरण कुंडलिनी जागरण दर्शन आदि बहुत आकर्षक और आसान प्रतीत होते हैं लेकिन कठोर नैतिक जीवन यापन किए बिना उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती और यदि कोई बल प्रयोग से उच्चतर उपलब्धि प्राप्त भी कर ले तो भी सारे पुराने संस्कार बड़े वेग से उठकर उसे नीचे खींच लेंगे और प्रायः महान पतन का कारण होंगे इन इच्छाओं से पूर्ण है जो उसे मन इच्छाओं से पूर्ण है जो उसे विभिन्न दिशाओं में खींचता है अचेतन मन की गहराई से विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएँ निरंतर उठती रहती हैं और मन को चंचल करती रहती हैं अधिकांश साधक इन विभिन्न व्यक्ति या छुपी कठिनाइयों के बीच मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में जब साधक में नया जोश रहता है तब इन मानसिक विक्षेपों की भले ही उपेक्षा कर दे लेकिन आगे या पीछे वे अपनी अवस्थिति का अनुभव कराते हैं और क्योंकि तब तक प्रारंभिक उत्साह कुछ, कुछ हद तक कम हो गया होता है इसलिए ये बाधाएं और अधिक प्रबल और कठिन प्रतीत होती हैं कुछ साधक अपने आध्यात्मिक उत्साह में शुभ तथा उपयोगी प्रेरणाओं का भी प्रायः दमन कर देते हैं वे मानवात्मा की प्रेम करुणा और उच्चतर भौतिक आनंद की स्वाभाविक और न्यायोचित मांगों को भी तिरस्कृत करने की दूसरी अतीत तक पहुँच जाते हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में बहुत से साधकों को बुरी भावनाओं का प्रतिकार करने के लिए शुभ भावनाओं की आवश्यकता होती है अपने निम्न वासनाओं का निराकरण करने के लिए उन्हें अध्ययन भक्ति संगीत समाज सेवा आदि की सहायता की आवश्यकता होती है शुभ प्रवृत्तियों को अस्वीकार करने से वे और आसानी से अशुभ के शिकार हो जाते हैं यह सत्य है कि अच्छे और उदत्त भावनाएँ भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति में बाधक है लेकिन यह समस्या उन्नत साधक की है एक प्रारंभिक साधक के लिए जो निम्न स्तर की अनुभूति का अर्थ भी नहीं जानता तथा जिसमें ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त मानसिक बल नहीं है स्वाध्याय स्वधर्म पालन साधु सेवा आदि कुछ समय के लिए आवश्यक है सभी धर्मगुरु बुद्धिमानी पूर्वक साधक के लिए इनका आचरण करने का आग्रह करते हैं अहंकार पूर्वक इन सभी प्रारंभिक सहायता से दूर रहकर अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना खतरनाक है जब तक तुम सच्चे आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद का स्वादन नहीं कर लेते तब तक निम्न सुखों की पिपाशा का किसी न किसी प्रकार से प्रतिकार करना होगा प्रारंभिक साधक के लिए यह कार्य केवल ध्यान से हमेशा नहीं हो सकता अवश्य अभूतपूर्व चित्त शुद्धि और ईश्वर के प्रति तीव्र व्याकुलतायुक्त साधकों की बात दूसरी है किंतु ऐसे लोग दुर्लभ हैं साधक के द्वारा बहुत अधिक करने का प्रयास साधना की प्रतिक्रियाओं का तीसरा कारण है बहुत से साधक प्रारंभ में लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकते उनमें दीर्घकालीन ध्यान के शारीरिक और मानसिक तनाव को सहन करने की स्नायुविक शक्ति नहीं होती कुछ दिग्भ्रमित लोग एक ही साथ बहुत सी बातें करने का प्रयत्न करते हैं तथा समस्या को और भी जटिल बना देते हैं